महाभारत द्रोण पर सप्त चुवार इंशोध्याय का पराक्रम छह मारथियों के साथ घोर युद्ध और उसके द्वारा बिंदारक तथा तो दस हजार अन्य राजाओं के सहित कोसल नरेश बृहद बल का वध धृत्रस्वाच तथा प्रवेश तरण सौद्रमराजित कुलानुपम कुर्रमे स्वलाय आज सुबल अश्वैत्रिहाजमा नीवाकाशे केशूरा संवाय धृत्राष्ट्र बोले संजय कभी पराजित न होने वाला तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाला तरुण सुभद्रा कुमार जब इस प्रकार अभिमंड सेना में प्रवेश करके अपने कुल के के अनुरोध कर रहा था और तीन वर्ष की अवस्था वाले अच्छी जाति बलवान घोड़ों द्वारा मानो आकाश में तैरता हुआ करता था उस समय कुंद किन सूरवीरों ने उसे रोका था संजय अभिमंड संजय ने कहा राजन, चंदन, उस सेना में होकर आपके इन सभी राजाओं को अपने तीखे बाणों द्वारा युद्ध से विमुक्त कर दिया। तम तो बल कृतवर्मा द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अस्वस्था बृहद और पुत्र के पुत्र इन छह महर्षियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया दृष्टवा तू सैन भारम अतिमात्रा युधिष्ठिर उपाद्रवत महाराज सिंधुराज्यत पर बहुत भार आया देख आपकी सेना ने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया सौभद्रम इतरे वीरम अभ्यवर संसरा तालाम ताल ताला, ताला चाहपाणी विकर तो महाबला तथा तो कुछ अन्य महाबली योद्धाओं ने अपने चार हाथ के धनुष खींचते हुए वहां सुभद्रा कुमार वीर अमन्यु पर बाण रूपी जल की वर्षा प्रारंभ की कर दी ता सर्वान्महेशन दुणे पाणे सौभद्र परवीर परंतु संतुवीरों का संहार करने वाले अभिमन्युओं ने संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण उन समस्त महाधनुरों को रण क्षेत्र में अपने बाणों द्वारा स्तब्ध कर दिया दौड़म पंचाशता विध्यन विसंत्याच च अशिध्यात कृपया शिली मुखै रुक्मपुखर्मेग आकर्ण सचोदितर्वाण अश्वस्था नर्जुति अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने द्रोण को 50 बृहद बल को 20 कृतवर्मा को 80 कृपाचार्य को 60 और अश्वस्थामा को कान तक खींचकर छोड़े हुए स्वर्ण में पंख युक्त महावीकशाली 10 बाणों द्वारा घायल कर दिया करणे सकते न चित फाल मध्य मध्ये पर चुना अर्जुन कुमार ने सत्रों के मध्य में खड़े हुए कर्ण के कान में पानीदार पहने और उत्तम द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। पे स्वाहा कृपया स्वाहा तथो भो पाठ्य सारथि अथैनम दिर्ण प्रत्यविद्यम तर कृपाचार्य के चारो घोड़ों तथा तो उनके दो रक्षकों को धराशाई करके छाती में बाणों द्वारा प्रहार किया। तदनंतर बलवान मनु ने कुरुकुल की बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को आपके वीर पुत्रों के देखते देखते मार डाला तम द्रोणी पंच विंशतिया छुद्रका समर्पयत वरम वित्राण आरोह जंतमीतवत तब शत्रुदल के प्रधान प्रधान वीरों का बेखटके वध करते हुए अभिमन्यु को अस्वस्थ मने पचिस बाण मारे स तो बाणिशित तूर्ण प्रत्येद्यत हरिष पश्यता अस्वस्थ मन आवस्था <laughs> आर्जु अर्जुन कुमार ने भी आपके पुत्रों के देखते देखते तुरंत ही को बाणों द्वारा डाला। मैनाकम इव पर्वतम तब द्रोण पुत्र ने तीखी धार वाले तेज और भयंकर साठ बाणों द्वारा मनु को बिंद डाला परन्तु बिन्द कर मैनाक पर्वत के समान स्थित मनु को कंपित न कर सका स तो त्रोण सप्त हेमपुखिगे महातेजा महातेजस्वी मनु ने सुवर्ण पंख से युक्त तिहत्तर बाणों द्वारा अपने आप आबकारी अस्वस्थमा को पुनः घायल कर दिया तस्म द्रोण ब्राण सुतम पुत्र गृह न पात अश्वस्था तथा तो तो ने, को बाण साथ ही ने भी आप, अपने पिता की रक्षा करते हुए में उस पर बाण कर्णो द्वांशतिम भल्लांशतिम्म पंचाशत कृपया तत्पश्चात कृष्णवर्मा ने बीस बृहद बल ने पचास तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने मन्यु को दस भल मारे सर्वान्दसि तैरमान सौद्र सर्वतो नि सरह उन सब के चलाये हुए तीखे बाणों द्वारा सब ओर से पीड़ित हुए सुभद्रा कुमार ने उन सभी को दस दस बाणों से घायल कर दिया तम कौशलाना सन्ध्वज चापम सुचापात तत्पश्चात कौशल बल ने एक बाढ़ द्वारा अमनु की छाती में चोट पहुंचाई यदि अमनु ने उनके चारों घोड़ों तथा ध्वज धनुष एवं सारथी को भी पृथ्वी पर मार गिराया अत कौशल राजस्तुविथर ये स फाल गुन का या चिरो सकुंडलम रतीन होने पर कौशल नरेश ने हाथ में ढाल और तलवार ले ली तथा अभिमन्यु के शरीर से उसके कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया सकोसला नाम अधिपम राजपुत्र बृहद बलम हृदय व्याध पाड़े न सभिन्न हृदय पत इतने में ही अभिमन्यु ने एक बाण द्वारा कौशल नरेश राजपुत्र बृहद बल के हृदय में इसे से उनका वक्षस्थल स्थल विदीर्ण हो गया और वे गिर पड़े बहसाणी दशरा महात्म खड कारमुहधारणाम इसके बाद अशुभ वचन बोलने वाले तथा खड्ग एवं धनुष धारण करने वाले दस हजार महामनस्वी राजाओं का भी उसने संहार कर डाला तथा बृहद्वा सौद्रोद्रणे दृष्टभेशम्बु इस प्रकार महाधनु अभिमयु बृहद बल का वध करके आपके योद्धाओं को अपने बाणों रूपी जल की वर्षा से दब स्तब्ध करता हुआ रण क्षेत्र में विचरने लगा इति श्री महाभारते द्रोण परमणि अभिमन्युवधरमणि बृहद बलवधे सप्त्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमनुवध पर्व में बृहद बलवध विषयक सैतालीसवां अध्याय पूरा हुआ